वेदांत दर्शन अध्याय एक पाद तीन सूत्र सत्रह प्रसिद्धे च प्रसिद्धे आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है व्याख्या श्रुति में दहर आकाश का नाम आया है आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है यथा क्यों हे वाण्त कह प्राण्याद यदेश आकाश आनंदो न स अर्थात यदि वह आनंद स्वरूप आकाश सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता कौन प्राणों की क्रिया कर सकता तथा सर्वाणि हवाय भूतान आकाशादेव समुत्प्य अर्थात निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं इसलिए भी दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है संबंध अब दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण क्यों न किया जाए यह शंका उठाकर समाधान करते हैं सूत्र अठारह इतर परामर्शात स इतिेदनासंभवात चेत यदि कहो इतर परामर्शात दूसरे अर्थात जीवात्मा का संकेत होने के कारण सह वही दहर नाम से कहा गया है इति ना तो ऐसा कहना ठीक नहीं है असम्भवात क्योंकि वह कहे हुए लक्षण जीवात्मा में संभव नहीं है व्याख्या छांदोग्योपनिषद में इस प्रकार वर्णन आया है सब्रूह जी न वधेना से ह्यत एक तत्स्य ब्रह्म पुरास् काम सामता एस आत्मा पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगस्ोपिपाशा सत्यम सत्य संकल्पो यथा सेवे प्रजाअुशास जमन तम अभी कामती यम जनपद यम क्षेत्र भाग तम तमें अर्थात शिष्यों के पूछने पर आचार्य ने इस प्रकार कहा कि इस देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता इसके वध से इसका नाश नहीं होता यह ब्रह्म पर सत्य है इसमें संपूर्ण काम विषय सम्यक प्रकार से स्थित है यह आत्मा पुण्य पाप से रहित जरा मृत्यु से शून्य शोकहीन भूख प्यास से रहित सत्य काम तथा सत्य संकल्प है जैसे इस लोक में प्रजा यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है तो वह जिस जिस वस्तु की कामना तथा जिस जिस जनपद एवं क्षेत्र भाग की अभिलाषा करती है उसी उसी को पाकर सुखपूर्वक जीवन धारण करती है इस मंत्र के अनुसार देह की जरा जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता और इसके वध से इसका नाश नहीं होता इस कथन से जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत मिलता है क्योंकि इसके आगे वाले मंत्र में कर्म फल की अनियत्यता बतलाई गई है और कर्म फल भोग का संबंध जीवात्मा से ही है इस प्रकार जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत होने के कारण वहां दहर नाम से जीवात्मा का ही प्रतिपादन है ऐसा कहा जाए तो यह ठीक नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त मंत्र में ही जो सत्य संकल्प आदि लक्षण बताए गए हैं उनका जीवात्मा में होना संभव नहीं है इसलिए जहां दहर शब्द से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ है ऐसा मानना सर्वथा उचित है संबंध पूर्वोक्त मत की ही पुष्टि के लिए पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं सूत्र उन्नीस उत्तराचेदावि विभूत स्वरूपस्तु चेत यदि कहो उत्तरात। उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है तो तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि आविर्भूत स्वरूप उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है व्याख्या छादोग्योपनिषद में कहा है कि अथ या एस संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्था परम ज्योति रूप ज्योतिपंपद्य स्वेनापत एष आत्मे एतद् मृत तस्य ब्रह्मेति एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम अर्था यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है यह आत्मा है यह अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है ऐसा आचार्य ने कहा उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है इस मंत्र में सम्प्रसाद के नाम से स्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है और उसके लिए भी वे ही अमृत अभय आदि विशेषण दिए गए हैं जो अन्यत्र ब्रह्म के लिए आते हैं इसलिए इन लक्षणों का जीवात्मा में होना असंभव नहीं है अतए दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसी शंका उठाई जाए तो ठीक नहीं है क्योंकि उक्त मंत्र में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए जीवात्मा के लिए वैसे विशेषण आए हैं इसलिए उसके आधार पर दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक नहीं माना जा सकता संबंध यदि ऐसी बात है तो उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र 20, अन्यर्थ परामर्शः परामर्शः उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत छ भी अन्यर्थ दूसरे ही प्रयोजन के लिए है व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में जो जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है वह दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण कराने के लिए नहीं अपितु दूसरे ही प्रयोजन से है अर्थात उस दहर शब्दवाच्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवात्मा भी वैसे ही गुणों वाला बन जाता है यह जा भाव प्रदर्शित करने के लिए ही वहाँ जीवात्मा का उस रूप में वर्णन है पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर बहुत से दिव्य गुण जीवात्मा में आ जाते हैं यह बात भगवत गीता में भी कही गई है इसीलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा का वर्णन आ जाने मात्र से यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ दहर शब्द जीवात्मा का वाचक है संबंध इसी बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं सूत्र इक्कीस अल्पश्रुते रीति चेतदुक्तम चेत यदि कहो अल्पश्रुते है श्रुति में दहर को बहुत छोटा बताया गया है इसलिए दहर शब्द से यहाँ जीवात्मा का ही ग्रहण है इति ऐसा मानना चाहिए तदुक्तम तो इसका उत्तर दिया जा चुका है व्याख्या श्रुति में दहराकाश को अत्यंत अल्प अर्थात लघु बताया गया है इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है क्योंकि उसी का स्वरूप अणु माना गया है परंतु तो ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका उत्तर पहले सूत्र में दिया जा चुका है अतः बारम्बार उसी को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है संबंध पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर प्रकारांतर से दिया जाता है सूत्र बाईस अनुकृत च तस्य उस जीवात्मा का अनुकृत अनुकरण करने के कारण भी परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित है व्याख्या मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है उसी में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात श्रुति में इस प्रकार बताई गई है तत्सृट्वा तदेवानु है परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया से देवता देवते मां, तिस्सरो देवता अने नैब जीवेनात्मनु प्रविश्य नाम रूपे व्या उस परमात्मा ने त्रिविध तत्वरूप देवता अर्थात उनके कार्यरूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया तथा ऋतम पिबंत सुकृतोके गुहाम प्रविष्टौ परम हे पर अर्थात शुभ कर्मों के फल रूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदयाकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो अर्थात जीवात्मा और परमात्मा है इत्यादि इस प्रकार उस परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण करने वाला बताया जाने के कारण भी उसे अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित ही है इसी भाव को लेकर वेदों में जगह जगह परमात्मा का स्वरूप अड़ोरड़ियान छोटे से छोटा तथा महतो महत्वमहीयान बड़े से बड़ा बतलाया गया है संबंध इस विषय में स्मृति का भी प्रमाण देते हैं सूत्र तेज अपिच स्मरियतें अच्छा इसके सिवा स्मृतें इस अपि यही बात स्मृति में भी कही गई है व्याख्या परब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह छोटे से भी छोटा है ऐसा वर्णन स्मृतियों में इस प्रकार आया है सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट हृदय सर्वस्याभिष्टितश्वर सर्वभूता हृदय सेर्जुन ठती अविभक्तम चूतेशो विभक्तम इव चित अड़ोरणियांसम इत्यादि ऐसा वर्णन होने के कारण उसपी परब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा से छोटे आकार वाला कहना उचित ही है अतः दहर शब्द से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है जीवात्मा का नहीं संबंध उपर्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद मैं जिस अंगुष्ठ के बराबर बताया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र चौबीस शब्दादेव प्रमित शब्दात् अर्थात उक्त प्रकरण में आए हुए शब्द से एव ही यह सिद्ध होता है कि प्रमित अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परमात्मा ही है व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो बद्ध आत्मनितिषति तथा अंगुष्ठ अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक ईशानो भूतभव्य स एवाद्य सौस्व अर्थात अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग अर्थात हृदय में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर मापवाला परम पुरुष धूमरहित ज्योति की भाति एक रस है वह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है वह वा आज भी है और कल भी रहेगा अर्थात वह नृत्य सनातन है इस प्रकरण में जिसे अंगुष्ठ के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है यह बात उन्हीं मंत्रों में कहे हुए शब्दों से सिद्ध होती है क्योंकि वहाँ उस पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासक धूम रहित अग्नि के सदृश एक रस और सदा रहने वाला बताया गया है तथा आगे चलकर उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानने के लिए कहा गया है संबंध अब यह जिज्ञासा होती है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला क्यों बताया गया है इस पर कहते हैं सूत्र पच्चीस हृदयपेक्षा तो मनुष्याधिकारत तू उस परम पुरुष को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला कहना तो हृदय में स्थित बताए जाने की अपेक्षा अपेक्षा से है मनुष्याधिकार्थ क्योंकि ब्रह्म विद्या में मनुष्य का ही अधिकार है या क्या उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस पर परमात्मा को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस पर ब्रह्म परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है संबंध पुरुष सूत्र में अधिकारी की बात आ जाने से प्रसंगवश दूसरा प्रकरण चल पड़ा पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययन पूर्वक ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्यों का ही है इस पर यह जिज्ञासा होती है कि क्या मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है इस पर कहते हैं सूत्र 26 तदुपर्यपि बायण संभवात बादरायण आचार्य बादरायण कहते हैं कि तदुपरि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका भी अधिकार है संभवात क्योंकि उन्हें वेद ज्ञानपूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है व्याख्या मनुष्य से नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने तथा उसके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य ही नहीं है इसलिए उनका अधिकार न बतलाना तो उचित ही है परंतु वेदादि योनि मनुष्य योनि से ऊपर है जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देवादि योनि प्राप्त होती है अतः उनमें पूर्वजन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती ही है अतएव साधन करने पर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है इसलिए भगवान भादरायण का कहना है कि मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए ही सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं सूत्र 27 विरोध कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात् चेत यदि कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से कर्मणि अर्थात यज्ञादि कर्म में विरोधा अर्थात विरोध आता है ये ना तो यह कहन, कथन ठीक नहीं है अनेक प्रतिपत्ति है क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है दर्शनाथ शास्त्र में ऐसा देखा गया है व्याख्या यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाएगा तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली भविष्य की आहूति को वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं अतः पृथक पृथक अनेक यज्ञों यज्ञों द्वारा एक समय यज्ञादि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आएगा इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देसी न मानकर व्यापक माना जाए परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है बृहदारण्य को उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें साकल्य तथा याज्ञवल्क का संवाद है साकल्य ने पूछा देवता कितने हैं याज्ञवल्क बोले तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त्र फिर प्रश्न हुआ कितने देवता हैं उत्तर मिला तैतीस बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क ने कहा ये सब तो इनकी महिमा है अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं वास्तव में देवता तैतीस ही हैं इत्यादि इस प्रकार स्त्रुति ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है इसलिए कोई विरोध नहीं है संबंध देवताओं को शरीरधारी मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता नहीं सिद्ध होगी और इसलिए वेद को भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा सकेगा इस विरोध का परिहार कैसे हो इस ऐसे जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र 28। शब्द इति इतिनातः प्रभुवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम चेत यदि कहो शब्दे देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है यति न तो ऐसा कहना ठीक नहीं है अतः प्रभवाद क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है प्रत्यक्षानुमाभ्याम यह बात प्रत्यक्ष वेद और अनुमान स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है व्याख्या देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता यह तो ठीक है परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आएगा क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवादि की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहाँ यह बतलाया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है अर्थात पूर्वकल्प में जितने देवता जिस जिस नाम रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम रूप और ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पांत में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं यह बात प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमान स्मृति के प्रमाण से भी सिद्ध है श्रुतियों और स्मृतियों में उपर्युक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है स्भूऋऋति व्याहरत स्वभूमिम असृजत सभूवऋति व्याहरत सौंतरिक्षम और सृजता उसने मन ही मन भूह का उच्चारण किया फिर भूमि की सृष्टि की उसने मन में भूव का उच्चारण किया फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की इत्यादि इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया इसी प्रकार स्मृति इस में भी कहा है सर्वेशा तू स नामी कर्माणी च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य आदो पृथक संस्था से निर्मभे मनुस्मृति उन कर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सब की अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई संबंध उपर्युक्त कथन को ही वेद की नित्यता में हेतु बतलाते हैं सूत्र २९ अतएव च नित्यत्वम अतएव इसी से नित्यत्वम वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है व्याख्या श्रिष्टकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही समस्त जगत की रचना करते हैं यह कहा गया है इसमें वेदों की नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है क्योंकि प्रत्येक कल्प में परमेश्वर द्वारा वेदों की भी नई रचना की जाती है यह बात कहीं नहीं गई है प्रत्येक कल्प में देवताओं समान नाम रूप जावृता व प्य विरोधो दर्शनात्मृते तथा समान नाम रूप कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं इस कारण आवृतौ पुनः आवृत्ति होने पर अपी भी अविरोध किसी प्रकार का विरोध नहीं है दर्शनात क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है क्या और स्मृते स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या वेद में कहा गया है कि सूर्या चंद्रमा सुधाता यथापूर्व अकल्पयत अर्थात जगत् सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया श्वेताश्वत उपनिषद में इसका इस प्रकार वर्णन आता है यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व यो वै वेदांश प्रहीण होती तस्मी तम भदेव मुक्षर वही शरण अहम प्रपद्य जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है उस आत्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मुक्ष भाव से शरण ग्रहण करता हूँ इसी प्रकार स्मृति इस में भी कहा गया है कि तेम ये जान प्राकशिष्टाम प्रतिपेदरे तानदेवते प्रपद्यन्ते सजमाना पुनः पुनः महाभारत पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था बाद की सृष्टि में बार बार रुचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप बदले पहले के सदृश वेद वचनानुसार रचे जाते हैं इसलिए उनकी बार बार आवृत्ति होती रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणिकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता संबंध 26वें सूत्र में जो प्रसंगवश यह बात कही गई थी कि ब्रह्मविद्या विद्या में देवादि का भी अधिकार है ऐसा वेद व्याजी मानते हैं उसी की पुष्टि तीसवें सूत्र तक की गई अब आचार्य जैमिनी के मतानुसार यह बात कही जाती है कि ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है सूत्र इकतीस मध्वादिशु असंभवादन अधिकारम जैमनी जैमनी ही जैमनी नामक आचार्य मध्वादिशु मधुविद्या विद्या आदि में अनधिकारम आह देवता अधिकार का अधि देवता आदि का अधिकार नहीं बताते हैं असंभवात क्योंकि यह संभव नहीं है व्याख्या छादोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय में प्रथम से लेकर ग्यारहवें खंड तक मधुविद्या का प्रकरण है वहां सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है अतः उस विद्या में उनका अधिकार मानना संभव नहीं है इसी प्रकार स्वर्गादि देवलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञादि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है अतएव उसमें भी उनका अधिकार नहीं है इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यज्ञादि कर्म द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है जो आचार्य जैविनी कहते हैं संबंध इसी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य जैविनी दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र बत्तीस ज्योतिषी भावाच्य ज्योतिषी ज्योतिर्मय लोकों में भावात् देवताओं की स्थिति होने के कारण भी उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है व्याख्या वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय लोकों में निवास करते हैं वहाँ उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करना है अतः उन सब लोगों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उनका अधिकार नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी नहीं है संबंध पूर्वोक्त दो सूत्रों में जैमिनी के मतानुसार पूर्व पक्ष की स्थापना की गई अब उसके उत्तर में सूत्रकार अपना निश्चित मत बतला देवताओं के अधिकार विषयक प्रकरण को समाप्त करते हैं सूत्र तैतीस भावम तो बादरायणोस्ति ही तो किंतु बादरायण बादरायण आचार्य यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में भावम मन्यते देवता आदि के अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं ही क्योंकि अस्ति, श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है व्याख्या बाधलायण आचार्य अपने मत का पूर्वक प्रतिपादन करते हुए तो इस पद के द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्व पक्षी का मत शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है निश्चय ही कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है क्योंकि वेद में उनका यह अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं जैसे प्रजापति रकामयत प्रजाये सा होत्रम अपस्यता प्रजा ये ये स एक तग्निहोत्र तदुदिते तदुदीते सूर्यजुहोत तथा देवाभय सत्रमासत अर्थात प्रजापति ने इच्छा की कि मैं उत्पन्न हूँ भली जन्म ग्रहण करूं उन्होंने होत रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया और सूर्योदय होने पर उसका हवन किया तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार बताने वाले वचन ये हैं तद यो देवान प्रत्यबुता स एव तद्भवता अर्थात देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वही वह ब्रह्म हो गया इत्यादि इसके सिवा छंदोग्योपनिषद में यह प्रसंग आता है कि इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवता आदि का भी कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्ण के मनुष्यों का वेद विद्या में अधिकार है क्योंकि छांदोग्योपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैकुने ने राजा जानश्रुति को शुद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह विद्या का उपदेश किया इससे तो यही सिद्ध होता है कि शुद्ध का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र चौंतीस सुगस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूचते ही तदनादर श्रवणात् अर्थात उस हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर अस्य इस राजा जनश्रुति के मन में सुख शोक उत्पन्न हुआ तत तद तदनंतर आद्रवणाथ जिनकी अपेक्षा अपनी तुक्षता सुनकर शोक हुआ था उन रैक् के पास वह विद्या प्राप्ति के लिए दौड़ा गया उस कारण उन रैक्व ने उसे शुद्ध कहकर पुकारा ही क्योंकि इससे सुचते रैक मुनि की, की सर्वज्ञता सूचित होती है व्याख्या इस प्रकरण में रैक ने राजा जानश्रुति को जो शुद्ध कहकर संबोधित किया इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जाति से शुद्ध था अपितु तो वह शोक से व्याकुल होकर दौड़ा आया था इसलिए उसे शुद्ध कहा यही बात उस प्रकरण की समालोचना से सिद्ध होती है सूचम आद्रवती इति शूद्र जो शोक के पीछे दौड़ता है वह शुद्र है इस व्युत्पत्ति के अनुसार रैक्य ने उसे शुद्ध कहा छादोग्योपनिषद में वह प्रकरण इस प्रकार है राजा जानश्रुति पूर्वक बहुत दान देने वाला था वह वा अतिथियों के भोजन के लिए बहुत अधिक अन्न तैयार करा कर रखता था उनके ठहरने के लिए उसने बहुत सी विश्राम शालाएँ भी बनवा रखी थी एक दिन की बात है राजा जानश्रुति रात के समय अपने महल की छत पर बैठा था उसी समय उसके ऊपर से आकाश में कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे उनमें से एक हंस ने दूसरे को पुकार कर कहा अरे सावधान इस राजा जानश्रुति का महान तेज आकाश में फैला हुआ है कहीं भूल से उसका स्पर्श न कर लेना नहीं तो वह तुझे भस्म कर देगा यह सुनकर आगे जाने वाले हंस ने कहा अरे भाई तो किस महत्ता को लेकर इस राजा को इतना महान मान रहा है क्या तू तो इसको गाड़ी वाले रैक् के समान समझता है इस पर पीछे वाले हंस ने पूछा रैक् कैसा है अगले हंस ने उत्तर दिया यह सारी प्रजा जो कुछ भी शुभ कर्म करती है वह उस रैक् को प्राप्त होता है तथा जिस तत्व को रैक् जानता है उसे जो कोई भी जान ले उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती है इस प्रकार हंसों से अपनी दुखता की बात सुनकर राजा के मन में शोक हुआ फिर वह रैक् की खोज कराकर उनके पास विद्या ग्रहण के लिए गया रैक् मुनि सर्वज्ञ थे वे राजा की मनस्थिति को जान गए उन्होंने उसके मन में जगे हुए ईर्षा भाव को दूर करके उसमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का विचार किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए शूद्र कहकर पुकारा यह जा जानते हुए भी कि जान श्रुति छत्री है रैकु ने उसे शूद्र इसलिए कहा कि वह शोक के वसीभूत होकर दौड़ा आया था तः तो इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार है संबंध राजा जानश्रुति का क्षत्रिय होना कैसे सिद्ध होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र पैंतीस क्षत्रियवावगत चौतरत्र चैतरथेन लिंगात क्षत्रियवावगते है जानश्रुति का क्षत्रिय होना प्रकरण में आए हुए लक्षण से जाना जाता है इससे छ तथा उत्तरत्र बाद में कहे हुए चैत्र रथेना चैत्र रथ के संबंध से लिंगात जो छत्रित्व सूचक चिन्ह या प्रमाण प्राप्त होता है उससे भी उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है व्याख्या उक्त प्रकरण में जान श्रुति को पूर्वक बहुत दान देने वाला और अतिथियों के लिए ही तैयार कराकर रखी हुई रसोई से प्रतिदिन उनका सत्कार सत्कार करने वाला बताया गया है उसके राज्योतित ऐश्वर्य का भी वर्णन है साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा की कन्या को रैक्व ने पति रूप में ग्रहण किया इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि वह शुद्ध नहीं छत्री था इसलिए यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में जाति शुद्र का अधिकार नहीं है इसके सिवा इस प्रसंग के अंतिम भाग में रैकू ने वायु तथा प्राण को सबका भक्षण करने वाला कहकर कर, उन दोनों की स्तुति के लिए एक आख्यायिका उपस्थित की है उसमें ऐसा कहा है कि सौनक और अभिप्रतारी चैत्र रथ इन दोनों को जब भोजन परोसा जा रहा था उस समय एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी इत्यादि इस आख्यायिका में राजा जानश्रुति के जहां सौनक और चैत्ररथ को भोजन परोसे जाने की बात कही गई है इसे जान श्रुति का छत्रिय होना सिद्ध होता है क्योंकि सोनक ब्राह्मण और चैत्ररत छत्री थे वे शुद्र के यहाँ भोजन नहीं कर सकते थे अतः यही सिद्ध होता है कि जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है संबंध उपरयुक्त बात की सिद्धि के लिए ही दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं शुद्ध छत्तीस संस्कार परामर्शा तद अभाव भिलास्कार परामर्शात अर्थात श्रुति में वेद विद्या ग्रहण करने के लिए पहले उपनयन आदि संस्कारों का होना आवश्यक बताया गया है इसलिए च तथा तदभावाभिलापात शुद्र के लिए उन संस्कारों का अभाव कहा गया है इसलिए भी जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है व्याख्या उपनिषदों में जहाँ जहाँ वेद विद्या के अध्ययन का प्रसंग आया है वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्य का उपनयनादि संस्कार करके ही उसे वेद विद्या का उपदेश देते हैं तथा तेसा में वैताम ब्रह्म विद्याम वधे शिरोव्रतम विधिवत जयस्तुचम अर्थात उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दें जिन्होंने विधिपूर्वक उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो उप त्वानश्य तेरा उपनयन संस्कार करूँगा तम होपन्यय उसका उपनयन संस्कार किया इत्यादि इस प्रकार वेद विद्या के अध्ययन में उपनयन आदि संस्कारों का होना परम आवश्यक माना गया है तथा शूद्रों के लिए उन संस्कारों का विधान नहीं किया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रों का वेद विद्या में अधिकार नहीं है संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है सूत्र सैतीस तदभाव निर्धारणे शिष्य में उस शूद्रत्व का अभाव निश्चित करने के लिए प्रवृत्ते है आचार्य की प्रवृत्ति पाई जाती है इससे च भी यही सिद्ध होता है कि वेदाध्ययन में शुद्र का अधिकार नहीं है व्याख्या जानश्रुति तथा रैक् की कथा के बाद ही सत्यकाम जाबाल का प्रसंग इस प्रकार आया है जाबाल के पुत्र सत्यकाम ने गौतम नामक आचार्य की शरण में जाकर कहा भगवान मैं ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आपकी सेवा में रहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ तब गौतम ने उसकी जाति का निश्चय करने के लिए पूछा तेरा गोत्र क्या है इस पर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा मैं अपना गोत्र नहीं जानता मैंने अपनी माता से गोत्र पूछा था उसने कहा कि मुझे गोत्र नहीं मालूम है मेरा नाम जाबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ तब गुरु ने कहा इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है दूसरा कोई नहीं इस प्रकार सत्य रूप हेतु से यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है शुद्ध नहीं है उसे आचार्य गौतम ने संविधा लाने का आदेश दिया और उसका उपनयन संस्कार कर दिया इस तरह इस प्रकरण में आचार्य द्वारा पहले यह निश्चय कर दिया गया कि सत्यकाम शुद्ध नहीं ब्राह्मण है फिर उसका उपनयन संस्कार करके उसे विद्या अध्ययन का अधिकार प्रदान किया इससे यही सिद्ध होता है कि शुद्र का विद्ध, वेद विद्या में अधिकार नहीं है संबंध अब प्रमाण द्वारा शुद्र के वेद विद्या में अधिकार का निषेध करते हैं सूत्र अड़तीस श्रवणाध्ययार्थ प्रतिषेधात् स्मृत श्रवणाध्ययार्थ प्रतिषेधात् शुद्र के लिए वेदों के श्रवण अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है इससे च तथा स्मृत स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में शुद्र का अधिकार नहीं है व्याख्या श्रुति में शुद्र के शूद्र के लिए वेद के श्रवण अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है यथा एक तत्त क्षमसानम युदस्त क्षुद्र से समीपे नाध्येतव्यम अर्थात जो शुद्र है वह शमशान के तुल्य है अतः शूद्र के समीप वेदाध्यन नहीं करना चाहिए इसके द्वारा शुद्र के वेद श्रवण का निषेध सूचित, सूचित होता है जब शून्य तक का निषेध है तब अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है इससे तथा स्मृति के वचन से भी यही सिद्ध होता है कि शुद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है इस विषय में पराशर स्मृति का वचन इस प्रकार है वेदाक्षर विचारे न शुद्र पतते अर्थात वेद के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शुद्र तत्काल पतित हो जाता है मनुस्मृति में भी कहा है कि न शूद्राय मतिम धद्या अर्थात शुद्र को वेद विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए इसी प्रकार अन्य स्मृतियों में भी जगह जगह शुद्र के लिए वेद के श्रवण अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का निषेध किया गया है इससे यही मानना चाहिए कि वेद विद्या में शुद्र का अधिकार नहीं है इतिहास में जो विदुर आदि शुद्ध जातीय सत्पुरुषों को ज्ञान प्राप्त होने की बात पाई जाती है उसका भाव जो समझना चाहिए कि इतिहास पुराणों को सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है इतिहास पुराणों के द्वारा शुद्र भी परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञान का फल प्राप्त हो सकता है फल प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है क्योंकि भगवान की भक्ति द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य मात्र का अधिकार है संबंध यहाँ तक के प्रकरण में प्रसंगवश प्राप्त हुए अधिकार विषयक वर्णन को पूरा करके यह सिद्धांत स्थिर किया कि ब्रह्म विद्या में देवादि अधिकार है और शुद्ध का अधिकार नहीं है अब इन विषय को यही समाप्त करके पुनः पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया जाता है सूत्र उनतालीस कंपनाथ पूर्वोक्त अंगुष्ठ मातृ पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है कंपनाथ क्योंकि उसी में संपूर्ण जगत चेष्टा करता है और उसी के भय से सब काँपते हैं व्याख्या कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली से लेकर तृतीय वल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन किया है तथा बाद में यह बात कही गई है यदिद किम च जगत्सर्व प्राण एजति निस्सृतंत्र महदयम वज्रमुद्यतम या एतद विदुरमृतास्थी उस परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह उस प्रणोस्वरूप ब्रह्म से ही चेष्टा करता है उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा भयादस्य दसाग्निस्तपति भया तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च भाजश्च मृत्युति इसी के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तपता है इसी के भय से इंद्र वायु तथा पांचवें मृत्यु देवता ये सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भय से कंपित होकर सब देवता अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं वह न तो प्राणवायु हो सकता है और न इंद्र ही वायु और इंद्र स्वयं ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भयभीत रहते हैं अतः यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है इसमें लेस मात्र भी संशय के लिए स्थान नहीं है संबंध इस पाद के चौदहवें सूत्र से लेकर तेईसवें तक दहराकाश का प्रकरण चलता रहा वहां यह बताया गया कि दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक है फिर चौबीसवें सूत्र से कठोपनिषद में वर्णित अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार चल पड़ा क्योंकि दहराकाश की भांति वह भी हृदय में ही स्थित बताया गया है उसी प्रकरण में देवादि के वेद विद्या में अधिकार संबंधी प्रासंगिक विषय पर विचार चल पड़ा और अड़तालीसवें सूत्र में, में वह प्रसंग समाप्त हुआ फिर उनतालीसवें सूत्र में, में पहले के छोड़े हुए अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया गया इस प्रकार बीच में आए हुए प्रसंगांतरों पर विचार करके अब पुनः दहराकाश विषय छूटे हुए प्रकरण पर विचार आरंभ किया जाता है सूत्र चालीस ज्योति यहाँ ज्योतिष ज्योतिदर्शनाथ ज्योति यहाँ ज्योति शब्द परब्रह्म का ही वाचक है दर्शनात्थ क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है व्याख्या छादोग्योपनिषद के अंतर्गत धराकाश विषय प्रकरण में यह कहा गया है कि यह ऐसा सम्प्रसादोस्माद शरीराज समुत्थाया परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेणा भी निष्प्यते अर्थात यह जो समप्रसाद जीवात्मा है वह शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है इस वर्णन में जो ज्योति शब्द आया है वह पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योतिष शब्द का प्रयोग देखा जाता है उदाहरण के लिए यह श्रुति उद्धृत की जाती है अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्य अर्थात इस जुलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है इसमें ज्योति ही पद परमात्मा के ही अर्थ में है इसका निर्णय पहले किया जा चुका है ऊपर दी हुई श्रुति में ज्योति पद का परम विश्लेषण आया है इससे भी यही सिद्ध होता है कि परम को ही वहाँ परम ज्योति कहा गया है संबंध उपर्युक्त सूत्र में दहर के प्रकरण में आए हुए ज्योति पद को परब्रह्म का वाचक बताकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया गया अब यह जिज्ञासा होती है कि दहराकाश के प्रकरण में आया हुआ आकाश शब्द परब्रह्म का वाचक हो परंतु में जो आकाश शब्द आया है वह किस अर्थ में है अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रारंभ करते हैं सूत्र इकतालीस आकाशोर्थरवादिव्यपदेशा आकाश वहाँ आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है अर्थंतरवादिव्यपदेशात क्योंकि उसे नाम रूप में जगत से भिन्न वस्तु बताया गया है व्याख्या छादोग्योपनिषद में कहा गया है कि आकाशो वही नाम नाम रूपयो रूपयता ये यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा अर्थात आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाले हैं वे दोनों जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है वह अमृत है और वही आत्मा है इस प्रसंग में आकाश को नाम रूप से भिन्न तथा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला बताया गया है इसलिए वह भूताकाश अथवा जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत है और जीवात्मा सबको धारण करने में समर्थ नहीं है इसलिए जो भूताकाश सहित समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अपने में धारण करने वाला है वह परब्रह्म परमात्मा ही यहां आकाश नाम से कहा गया है वहां जो ब्रह्म अमृत और आत्मा ये विशेषण दिए गए हैं वे भी भूताकाश अथवा जीवात्मा के उपयुक्त नहीं हैं इसलिए उनसे भिन्न पर ब्रह्म परमात्मा का ही वहां आकाश नाम से वर्णन हुआ है संबंध यहां यह जिज्ञासा होती है कि मुक्त आत्मा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है उस समय उसमें ब्रह्म के सभी लक्षण आ जाते हैं अतः यहां उसी को आकाश नाम से कहा गया है ऐसा मान ले तो क्या हानि है इस पर कहते हैं सूत्र बयालीस सुसुप्तु क्रांतियो भेदेना सुसुप्त क्रांतियो सुसुप्ति तथा मृत्यु काल में भी भेदे न जीवात्मा और परमात्मा का भेदपूर्वक वर्णन है इसलिए आकाश शब्द यहाँ परमात्मा का ही बोधक है व्याख्या छांदोग्युपनिषद में कहा है कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है यह वर्णन सुसुप्त काल का है इसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेदपूर्वक उल्लेख हुआ है इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार वर्णन मिलता है यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर कर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से संपन्न हो जाता है इसमें भी संप्रसाद नाम से जीवात्मा का और परम ज्योति नाम से परमात्मा का भेदपूर्वक निरूपण है इस प्रकार सुषुप्ति और काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेदपूर्वक वर्णन होने से उपर्युक्त आकाश शब्द मुक्तात्मा का वाचक नहीं हो सकता क्योंकि मुक्तात्मा में ब्रह्म के सदृष कुछ सद्गुणों का आविर्भाव होने पर भी उसमें नाम रूपात्मक जगत को धारण करने की शक्ति नहीं आती संबंध उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं पत्यादि शब्देभ्य सूत्र त्रयालीस पत्यादि शब्देभ्य उस पर ब्रह्म के लिए श्रुति में पति परमपति परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है व्याख्या श्वेता स्वरूप निषद में परमात्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन आया है तमीश्वराण परमम महेश्वरम तम देवता परम च दैवतम पतिम पतीनाम परस्ताद विदाम देवम होने समेम ईश्वरों के भी परम महेश्वर देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबके सबसे परे जानते हैं इस मंत्र में देवता आदि की कोटि में जीवात्मा है और परम देवता परम महेश्वर एवं परम पति के नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है इससे भी यही निश्चित होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है इसलिए आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक है मुक्त जीव का नहीं तीसरा पाद संपूर्ण